श्री परमात्म नय पांचवाध्याय अर्जुनवाच संस कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम ची ये ये तोरेक तन्में ब्रूहि सुनिश्चित अर्जुन बोले हे कृष्ण आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए व्याख्या चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता लगता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा न करने की और विजय प्राप्त करने अथवा न करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो इसकी विशेष चिंता है उनके अंतकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन दो बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं श्री भगवान वाचन कर्मयोग नेकरा तय कर्मसन्यासर्मयोग्य श्री भगवान बोले संन्यास सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं परंतु उन दोनों में भी कर्मसन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है व्याख्या भगवान कहते हैं कि यद्यपि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है तथापि कर्मयोग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है कर्मयोग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है जेय संन्यासी यो न्वेषि न कांक्ष निर्दो ही महाबाहो सुखम प्रमुच्यते हे महाबाहो जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है व्याख्या जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वा वास्तव में सन्यासी नहीं है सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्मयोगी शास्त्रविहीन विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है परंतु कर्मयोगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है ज्ञान योग में नहीं सांख्य योगा प्रवदंते न पंडिता एक सम्य उभरविंदते फलम बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं न कि पंडित जन क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है व्याख्या भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही लौकिक साधन हैं गीता तीन तीन और दोनों का परिणाम भी एक ही है दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं यंख्य प्राप्यते स्थान तद्योगे गम्यते एक सांख्यम च योगमच्य स पश्यती सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है व्याख्या फल एक होने से ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों साधन समकक्ष हैं सन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्त मोगत योगयुक्तो युक्त मह्म न चरे परंतु हे महाबाहो कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है व्याख्या कर्मयोग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है इसलिए उसका राग सुगमता पूर्वक मिट जाता है कर्मयोग के द्वारा अपना राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करने से शीघ्र ही सिद्धि होती है भगवान ने भी इसी कारण कर्मयोगी के सर्वभूत हिते रता भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया है अर्थात इस भाव को ज्ञान योगी के लिए भी आवश्यक बताया है गीता पाँच पच्चीस बारह चार यदि ज्ञान योगी में यह भाव नहीं होगा तो उसमें ज्ञान का अभिमान अधिक होगा योगयुक्तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जिते इंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरप न लिप्यते जिसकी इंद्रियाँ अपने वश में है जिसका अंतःकरण निर्मल है जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता व्याख्या शरीर इंद्रिया और अंतकरण से संबंध विच्छेद हो जाने पर कर्मयोगी को प्राणिमात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है एक देशीयता मिटने पर जब कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं नैब किंचित करो में युक्तों पश्यन् स्पृस जिघ्रन असन गपन स्वसन प्रणपन विसिजन गृहण उन्मिशन्मिष नी इंद्रियांद्रिियाशो वर्तन धारय तत्व को जानने वाला सांख्योगी देखता हुआ सुनता हुआ छूता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ चलता हुआ ग्रहण करता हुआ बोलता हुआ मलमूत्र का त्याग करता हुआ सोता हुआ सांस लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूनता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही है ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने व्याख्या अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को करता मान लेता है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मान्य गीता तीन सत्ताईस परंतु जब वह विवेक पूर्वक अहम से संबंध विक्छेद कर लेता है तब उसे मैं कर्ता नहीं हूँ इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है उस स्वरूप में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो न कभी था न है न होगा और न हो ही सकता है अतः अच्छा शरीर के द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएँ होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए जो कर्तृत्वभोक्तृत्व से रहित है शरीरस्थोपि कौंते न करोती न लिप्यतेता तेरा एक ब्रह्मण्याधारणी संगम तक लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में जो भक्तियोगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता व्याख्या कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्त योगी भगवान के अर्पण करता है तीनों का परिणाम एक ही होता है तीनों योगों में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है काये न मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपी योगिनः कर्म कुरे संगम तक शुद्ध ऐ कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिया शरीर मन और बुद्धि के द्वारा अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं या क्या ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतकरण की शुद्धि है कर्मयोगी साधक शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब अंतकरण पवित्र हो जाता है पवित्र होने पर अंत करण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाती है त्यक्त्वा शांतिमा नैषिकेण सक्तो निबध्यते कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है व्याख्या कर्म बांधने वाले नहीं होते प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है कर्म न तो बांधते हैं न मुक्त ही करते हैं कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है सर्वकर्माण मनसा सन्नस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे नैव कुर्वन्न कारय जिसकी इंद्रियां और वन वश में हैं ऐसा देहधारी पुरुष नौ द्वारों वाले शरीर रूपी पूर्व में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है व्याख्या प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृतिजन्य गुणों के अधीन हो जाता है अवश्य और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है तब वह स्वाधीन हो जाता है वशी स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है चेतन तत्व स्वरूप न तो कर्म करता है और न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है न करतृत्व न कर्माणी लोकस्य सृजती प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं किंतु स्वभाव ही बरत रहा है व्याख्या स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है कर्तापन कर्म और कर्मफल के साथ संयोग जीव का काम है परमात्मा का नहीं अतः इनका त्याग करने का दायित्व तो भी जीव पर ही है और जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है ना दत्ते क्यों पापम न चुकृत विभु अज्ञाने वृत ज्ञान तेन मुह्यंते जंत सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है पर किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं व्याख्या सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता प्रत्युत अज्ञान व जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है ज्ञान न तो तद्ञान यशित आत्मन तेजा आदित्यवद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है व्याख्या अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्वज्ञान में परिणत हो जाता है अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है अभ्यास से नहीं अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं तत्वज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है तद्बुद्धियदात्म तन निष्ठा तत्परायणा गुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धतक जिनका मन तदाकार हो रहा है जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं व्याख्या जहाँ मन बुद्धि लगते हैं वहाँ स्वयं भी लग जाता है यह जीव का स्वभाव है अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम चिज्जड़ गंथी मिट जाता है अहम मिटाने पर सभी विकार मिट जाते हैं क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं अहम मिटने पर साधक साधन में और साधन साध्य में विलीन हो जाता है फिर एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं रहती यही अपुनरावृत्ति को प्राप्त होना है कारण कि जो परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है उसे प्राप्त होने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति सुनिचाके पंडिताः समदर्शिनः ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं व्याख्या बेसमझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्रायः व्यवहार के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है परंतु इस श्लोक में समवर्तिन न कहकर कहा गया है जिसका अर्थ है सम दृष्टि न कि सम व्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण चांडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति समव्यवहार असंभव है इनमें विषमता अनिवार्य है जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है न कि चांडाल का दूध गाय का ही पिया जा सकता है न कि कुतिया का सवारी हाथी पर ही की जा सकती है न कि कुत्ते पर जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है पर सुख दुख में समता होती है अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और दुख हमारा दुख हमें किसी भी अंग की पीड़ा सही नहीं होती ऐसे ही प्राणियों से विषम यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में संभव होना चाहिए तैर्जित सरगो याम्य शिता मन निर्दोषम विषम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मण ते स्थित जिंत का अंतकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही अब संपूर्ण संसार को जीत लिया है अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम हैं इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं व्याख्या परमात्म तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए न प्रहिष्येत प्रिय प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चिम स्थिर बुद्धि ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो वह स्थिर बुद्धि वाला मूलता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है व्याख्या जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है पर उसके कहलाने वाले अंतकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते ज्ञान होना दोषी नहीं है प्रत्युत विकार होना दोषी है ब्रह्म को जानने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है बाह्य स्पर्शक्ता विंदत्त्मन युखम सा ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम अक्षयश्नु बाह्य संस्पर्श प्रकृत वस्तुमात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक अंतकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है व्याख्या जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नए ते आद्यंत कौंते न ते शूरम क्योंकि हे कुंती नंदन जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता व्याख्या संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से है कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूप ही हो जाता कारण कि सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति नहीं है निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड रस में ही है संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है यह नियम है सांसारिक सुख मिलने और बिछोड़ने वाला है जबकि स्वयं निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है सांसारिक सुख स्वयं का साथी नहीं है इसलिए वे विवेकी साधक सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी और अप्राप्ति में दुखी नहीं होता सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और पारमार्थिक सुख से विश्राम मिलता है सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है जब मनुष्य को नींद आती है तब वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख का भी त्याग करके सो जाता है सोने से उसकी थकावट मिटती है विश्राम मिलता है और ताजगी आती है यदि वह सोए नहीं तो पागल हो जाए तात्पर्य है कि सांसारिक सुख का त्याग किए बिना मनुष्य रह सकता ही नहीं सपनो तिहे वजह सोढ़ शरीर विमोक्षणान काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्त स सुखी नरह इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी है और वही सुखी है व्याख्या विवेकी साधक को चाहिए कि वह काम क्रोधादि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले उनके अनुसार क्रिया न करे काम क्रोधादि की वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दे अन्यथा एक बार काम क्रोधादि का वेग उत्पन्न होने पर साधक तदनुसार करने में बाध्य हो जाता है काम क्रोधादि के वश में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है यो न सुखोनरारा तथातर ज्योतिरेव स ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्मरूप बना हुआ सांक्ष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलम छिन्न द्वैधा यमान सर्वभूतहिते हित जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वस में है जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं वे विवेकी साधक निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं काम क्रोध वियुक्ता यती यतचेतसा अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वरतते विदितात्मना काम से सर्वथा रहित जीते हुए मनवाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्माण ब्रह्म परिपूर्ण है स्पर्शान बहिर्बाया चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापान सम चारिण योधा बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भावों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है जो केवल मोक्ष मोक्षपरायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं वह मुनि सदा मुक्त ही है व्याख्या बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता न रहे मुक्ति स्वतः सिद्ध है पर मिलने और बिछोड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता महत्ता और अपनापन होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता भोक्ताज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सहृदम सर्वभूता शांति मिक्षती मुझे सब यज्ञों और तपों का भोगता संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है व्याख्या भगवान केवल यज्ञों और तपों के भोक्ता ही नहीं प्रत्युत भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी हैं प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही हैं कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसके भोगता भी वही हैं कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और हमारे परम सुहृद हैं ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है जिसके होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रेष्ण्नाजुन संवाद कर्मसन्यासीयोगनाम पंचम